एनोशुट क्या मनुष्य एक यंत्र है नंबर वन कोई आधी रात गए एक रेगिस्तानी सराय में सौ ऊटो का एक बड़ा काफिला आकेट है यात्री थके हुए थे और ऊट भी थके हुए थे काफिले के मालिक ने खूटिया गडवाईं और ऊँटों के लिए रस्सियां बनवाई वे रात भर विश्राम कर सके लेकिन समें पता चला, ऊंट एक खूटी कहीं खो गई थी, नहीं एक ऊंट को खुला छोड़ना कठिन था रात उसके भटक जाने की संभावना थी उन्होंने सराय के मालिक को जाकर कहा यदि एक खूंटी और रस्सी मिल जाए तो बड़ी कृपा हो हमारी एक खूंटी और रस्सी खो गई सराय के मालिक ने कहा खूंटिया और रस्सियां तो हमारे पास नहीं है लेकिन तुम ऐसा करो खूटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो और ऊट को कहो सो जा काफिले का मालिक बहुत हैरान हुआ उसने कहा अगर खूंटी और रस्सी हमारे पास होती तो हम खुद ही बांध देते कौन सी खूटी गाड़ दे और कौन सी रस्सी बांधते उस मालिक ने कहा जरूरी नहीं है कि असली खूटी से ही ऊंट बांधा जाए नकली खूटी से भी ऊंट बांधा जा सकता है तुम एक झूठी खूंटी ही ठोक दो और तुम तो एक झूठी रस्सी ही ऊंट के गले पर बांधो और उससे कहो कि वो सो जाए कोई रास्ता ना था उन्हें विश्वास तो ना आया कि ये बात हो सकेगी लेकिन उन्होंने झूठी खूंटी गाड़ी जो खूटी नहीं थी उसके ऊपर उन्होंने चोटें की ऊंट ने चोटें सुनी और समझा होगा कि खूटी गाड़ी जा रही और जो रस्सी नहीं थी उससे उन्होंने ऊंट के गले को बांधा उसके गले पर हाथ फेरा ऊंट ने समझा होगा कि रस्सी बांधी जा रही और फिर उन्होंने जैसे और सारे ऊंटों को कहा था कि सो जाओ उसको भी कहा ऊट बैठ गया और सो गया सुबह जब काफिला रवाना होने लगा उस सराय से तो उन्होंने निन्यानवे ऊंटों की खूटियां गाड़ी और रस्सियां खोली सौवे ऊंट की तो कोई खूटी थी नहीं न कोई रस्सी थी इसलिए न तो उन्होंने खूटी उखाड़ी और न रस्सी खोली निन्यानवे ऊंट तो उठकर खड़े हो गए लेकिन सौवे ऊंट उट ने उठने से इंकार कर दिया। वे बहुत परेशान हुए उन्होंने जाके फिर उस सराय के बूढ़े मालिक को कहा कि तुमने कौन सा मंत्र किया है हमारा ऊट तो जमीन में बंधा रह गया वो उठ नहीं रहा सारे ऊट उठकर जाने को तैयार हो गए हैं लेकिन सोवा ऊट जमीन नहीं छोड़ता है बैठा हुआ उस बूढ़े मालिक ने कहा सर के पहले जाकर उसकी खूंटी उखाड़ो और उसकी रस्सी खोलो उन्होंने कहा लेकिन न तो कोई खूंटी है और न रस्सी उस मालिक ने कहा तुम्हारे लिए नहीं होगी लेकिन ऊट के लिए है जाओ खूटी उखाड़ो रस्सी खोलो वे गए उन्होंने उस झूठी खूंटी को उखाड़ा जो कि नहीं थी और वे रस्सियां खोली जिनका कोई अस्तित्व न था ऊट उठ के खड़ा हो गया और बाकी साथियों के साथ चलने को तैयार हो वे बहुत हैरान हुए और उन्होंने उस मालिक को पूछा कि यह क्या रहस्य है इस बात का उसने कहा न केवल ऊंट, बल्कि आदमी भी ऐसी खूटियों से बंधे होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं और ऐसी रस्सियों से परतंत्र होते हैं जिनकी कोई सरता नहीं इन आने वाले चार दिनों में मैं उन खोटियों की थोड़ी सी आपसे बात करूंगा जिनसे मनुष्य जाति बनी हुई है और उन रस्सियों की थोड़ी सी चर्चा करूंगा जिनके द्वारा हम परतन हैं और बड़े मजे की बात यह है कि वो ऊट ही उस रात गलती में नहीं रहा था हजारों साल से पूरी मनुष्य जाति उस तरह की गलती में तो उन खोटियों की चर्चा करूंगा और उन रस्ियों की जिनकी कोई सत्ता नहीं है लेकिन मनुष्य का जीवन जिनके कारण प्रतंत्र और जिनके कारण मनुष्य परमात्मा तक पहुंचने के लिए यात्रा नहीं कर पाता है और जिनके कारण उसका जीवन जो हो सकता है वो नहीं हो पाता है और जिनके कारण उसे जमीन पर घसीटना पड़ता है और सरकना पड़ता है और आकाश की उड़ान उसके लिए संभव नहीं रह जाती उन खूंटियों की चर्चा इसलिए करूंगा कि यदि हम उन खूंटियों को समझ लें और उस परतंत्रता को समझ लें और उन रस्सियों को पहचान लें जो कि हमारे गर्दन में बंधी है तो शायद उसे खोलने के लिए और उन खूंटियों को तोड़ने के लिए और कुछ भी करना जरूरी नहीं होगा उन्हें जान लेना ही उन्हें पहचान लेना ही उन्हें समझ लेना ही उनकी मृत्यु बन जाती इसलिए छोटी इस से कहानी से मैं अपने इन चार दिनों की चर्चाओं को शुरू कर वे कौन सी प्रतंत्रताएं हैं जो मनुष्य के जीवन को सबोध से घेरे हुए रहती हैं? वे कौन से बोझ और पत्थर हैं जो उसकी आत्मा को ऊंचाइयों पर नहीं उठने देते और नीचे छूने देते हैं? कौन उन प्रतंत्रताओं को निर्मित करता है कोई और या कि मनुष्य स्वयं कौन उन्हें बांधता है कोई और या कि हम स्वयं एक दोपहर में एक जंगल में एक बहेरिए के साथ थोड़ी देर को रुका उससे मैंने ये बात पूछी कि जिन तोतों को तुम पकड़ते हो उन्हें तुम पकड़ते हो या कि तोते खुद तुम्हारे जाल में फंस जा उस बहन ने कहा था मेरे साथ आओ और तोतों को पकड़ने की मेरी तरकीब समझ लो उसने एक रस्सी बांध रखी थी दो दरख्तों के बीच में और उस रस्सी पर कुछ लकड़ियां बांध रखी तोते उन लकड़ियों पर आकर बैठते उनके वजन से लकड़ियां घूम जाती तोते उल्टे लटक जाते लकड़ियों को इतने जोर से पकड़ लेते कि कहीं गिर ना जाए के भय के कारण वो उन लकड़ियों को पकड़ लेते और उनको छोड़ने के, छोड़ने की सामर्थ रखा है वे लकड़िया जिनमें वे बंधे हुए नहीं और जिनको छोड़ने से वे गिरने वाले भी नहीं थे क्योंकि सैकड़ों बार उन्होंने आकाश में उड़के देखा था और जिसके पास पंखे उसे गिरने का कोई भय नहीं होना चाहिए लेकिन उन तोतों को भय था गिरने और वे उन लकड़ियों से बंध जाते थे जिनसे बिल्कुल बंधे हुए नहीं और बहेलियां उन्हें पकड़ लेता उसने मुझसे कहा कि देखें ये तोते अपने हाथ से चिल्ला रहे हैं अपने हाथ से बंधे हुए हैं और छूटने की साहस और छूटने की सामर्थ उन्होंने खो उस बहेली ने जो बात मुझसे कही कि तोते खुद अपने हाथ से फंस जाते हैं असल में तो जो फंसने को राजी नहीं है उसे कोई फांस नहीं सकता और जो परतंत्र नहीं होना चाहता इस जमीन पर कोई उसे परतंत्र करने में समर्थ नहीं कहीं ना कहीं हम खुद परतंत्र होना चाहते हैं इसलिए परतंत्रता हमें पकड़ और फिर परतंत्रता दुख लाती है पीड़ा लाती है जो के आत्मा स्वभाव स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता में ही उसका आनंद है और उसकी स्वतंत्रता में ही उसका आलोक और उसकी स्वतंत्रता में ही उसका संगीत लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम खुद परतंत्र होने को राजी हो जाते हैं और फिर शायद परतंत्रता के इतने आदि हो जाते हैं कि स्वतंत्र होने का साहस सामर्थ्य और विचार भी खो ऐसी हालत करीब करीब अधिकतम मनुष्यों की है और जब तक हम इस बात को ठीक से न समझ लें कि हम किसी बहुत मानसिक जाल में पर्तन हैं और उस जाल को तोड़ने में समर्थ ना हो जाएं, तब तक हमारी आंखें उस सत्य के प्रति नहीं उठ सकेंगी उस स्वतंत्रता के प्रति नहीं उठ सकेंगी उस आलोक के प्रति नहीं उठ सकेंगी जो हमारे जीवन से को मिटा दे जो हमारे जीवन से अज्ञान को मिटा दे जो हमारे जीवन से दुख का विनाश बन जाए दुख की समाप्ति बन जाए मैं उन तो, तो पर उस दोपहर में हंसा था कि वे कितने ना समझे लेकिन आज मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं हंसा हाँ था इसलिए कि उस समय तक मैं मनुष्य के मन को ठीक से नहीं जानता था और जब मैंने मनुष्य के मन को ठीक से जाना तो मैंने समझा कि तो ना समझी करते हैं तो है। इसलिए तोतों पर हंसने का कोई कारण नहीं मछलियां पकड़ते हुए मछुओं को कभी देखा हो जिस जाल में मछलियों को खींच वे किनारे पटकते हैं अगर उन मछलियों को देखे उनमें से बहुत सी मछलियां जाल के धागों को अपने मुंह में पकड़े हुए दिखाई पड़े कोई उन मछलियों से पूछे कि जाल के धागों को क्यों पकड़ा है कोई इसकी खोजबीन करे तो शायद उसे पता चले कि मछलियां जैसे ही जाल में पड़ती हैं अपने बचाव के लिए धागों को जोर से पकड़ लेती हैं ताकि वे धागे उनके सहारे हो जाएं उन्हें खींचा ना जा सके लेकिन जिन धागो को वे पकड़ती हैं वे धागे उसी जाल के होते हैं जो उन्हें ऊपर खींच लेता है और बांध लेता है और उनकी मृत्यु बन जा हम सारे लोग भी उन धागों को पकड़े हुए हैं शायद इस सुरक्षा के लिए कि हम बच जाएं, जाए इस सुरक्षा के लिए कि वो धागे हमारे सहारे हो जाएंगे लेकिन जो भूल मछलियां करती है वही भूल हमसे भी हो जाए हम उन्हीं धागो को पकड़े हुए हैं जो कि जाल के हैं और उनको पकड़े होने के कारण हम उस जाल से छूटने में असमर्थ हो जाते लेकिन मछलियों के जाल दिखाई पड़ते हैं और तोतों के जाल भी दिखाई पड़ते हैं आदमी के मन का जाल और भी सूक्ष्म और दिखाई नहीं पड़ता और जब तक हम उस जाल को ठीक से न देख लें और ठीक से देख लेना इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है कि हम उसे स्वयं जाल ही ना समझ रहे हो हम समझ रहे हो कि वही हमारी स्वतंत्रता है वही हमारी सुरक्षा है तब तो और कठिनाई हो जाती और मुश्किल हो जाती कौन सा जाल हमारे चित्र को बांधे हुए हैं और हम बर्तन कुछ तीन बातें आज की संध्या आपसे कहूंगा इस संबंध में पहली बात जो एक बहुत जटिल जाल की तरह मनुष्य को घेर लेती है और जिसका हमें कभी ख्याल भी बिका नहीं होता और जिसके संबंध में हमें कभी विचार भी बिका नहीं होता और जिसके संबंध में कोई हमें चेताए तो शायद हम नाराज होंगे हम उससे प्रसन्न भी नहीं होंगे वो एक बहुत अजीब बात है बहुत सीधी और सरल लेकिन बहुत अजीब और वो यह है कि हम साधारणता यंत्र की भांति जीते हैं मशीनों की भांति लेकिन हमको यह भ्रम होता है कि हम मनुष्य और हम स्वतंत्र साधारणता मनुष्य एक यंत्र की भांति जीता है लेकिन वो सोचता है कि मैं यंत्र नहीं हूं मैं आत्मा हूं साधारणता वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं लेकिन सच्चाई यह है कि हमसे कर्म होते हैं हम उन्हें करते नहीं यदि हम कर्मों को करने में समर्थ हो जाएं तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे लेकिन हम कर्मों को करने में स्वतंत्र नहीं हम करीब करीब उसी तरह यंत्र चालित हैं जैसे कोई बटन को दबा दे और बिजली जल जाए कोई मोटर को चला दे और मोटर चल जाए हमारा जीवन भी बाहर से अनुप्रेरित बाहर कुछ घटनाएं घटती हैं और हमारा जीवन भी उनके अनुसार ही उनकी प्रतिक्रिया में रिएक्शन में संचालित हो जाता एक आदमी आपको धक्का दे, दे। आप कहते हैं कि धक्का उसने मुझे दिया तो मुझे क्रोध आ गया लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये क्रोध के करने वाले आप हैं या क्रोध उसी तरह यंत्र की भांति पैदा होता है जिससे बटन के दबाने से बिजली जल जाती है धक्का देने पर क्रोध का पैदा होना बिल्कुल मैकेनिकल बिल्कुल यांत्रिक है उसने आपने कुछ किया नहीं ये कहना भूल है कि मैंने क्रोध किया यही कहना उचित है कि मुझ में क्रोध जागा करने का भ्रम बहुत खतरनाक आप कहते हैं मुझे फला व्यक्ति सिर्फ प्रेम लेकिन शायद ही कभी आपने सोचा होगा कि प्रेम आप कर रहे हैं या कि प्रेम हो गया आप प्रेम के करने वाले हैं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 या तुम्हारे पत्थर अगर तुम्हें और फेंकने बाकी हो तो मैं थोड़ा और रुकूं लेकिन ज्यादा देर मैं न रुक सकूंगा दूसरे गांव मुझे जल्दी पहुंचना उन लोगों ने कहा हमने ना तो कोई बात नहीं कही हमने तो स्पष्ट ही अपमान किया है और गालियां दी है और हमने पत्थर फेंके हैं लेकिन क्या आपको यह दिखाई नहीं पड़ता कि ये गालियां हैं अपमान है और आपकी आंखों में कोई क्रोध दिखाई नहीं पड़ रहा है बुद्ध ने कहा अगर 10 वर्ष पहले तुम आए होते तो तुम मुझे क्रोधित करने में समर्थ हो जाते क्योंकि तब मैं था ही नहीं तब मेरे भीतर सारी क्रियाएं यांत्रिक थी मुझे कोई गुदगुदा देता तो मुझे हंसी आती और मेरा कोई आदर करता तो मैं प्रसन्न होता और मुझे कोई गालियां देता तो मैं अपमानित होता ये सारी क्रियाएं बिल्कुल यंत्र की भांति होती मैं इनका मालिक नहीं लेकिन तुम थोड़ी देर करके आए हो अब मैं अपना मालिक हो गया हूं अब कुछ भी मेरे भीतर होता नहीं जो मैं करना चाहता हूं वही होता है। जो मैं करना चाहता हूं वही होता है जो मैं नहीं करना चाहता अगर वो मेरे भीतर होता हो तो उसे कर्म नहीं कहा जा सकता वो एक्शन नहीं है वो रिएक्शन है वो प्रतिक्रिया है प्रतिकर्म हमारे जीवन में सब प्रतिक्रियाएं हैं हमारे जीवन में कोई कर्म नहीं और जिसके जीवन में प्रतिक्रियाएं हैं कर्म नहीं है उसके जीवन में कोई स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती वह एक मशीन की भांति है वह अभी मनुष्य नहीं क्या आपको कोई स्मरण आता है कि आपने कभी कोई कर्म किया हो कोई एक्शन कभी किया हो जो आपके भीतर से जन्मा हो जो बाहर की किसी घटना की प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि ना हो शायद ही आपको कोई ऐसी घटना याद आए जिसके आप करने वाले मालिक और अगर आपके भीतर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके आप मालिक हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है फिर बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन हम सब सोचते ऐसी भांति हैं कि हम मालिक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 लेकिन इन सारे कर्मों को करके हम सोचते हैं कि हम करता है मैं कुछ कर रहा हूं और यह करने का भ्रम हमारी सबसे बड़ी प्रतंत्रता बन जाती है यही वो खूटी बन जाती है जिसके द्वारा फिर हम कभी जीवन में स्वतंत्र होने में समर्थ नहीं हो पाते और यही वो वजह बन जाती है कि जिसके द्वारा कभी हम अपने मालिक नहीं होगा शायद आप सोचते हो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 इसलिए विचारक होने का केवल भ्रम है आपको आप विचारक है नहीं विचारक तो आप तभी हो सकते हैं जब आप अपने विचारों के मालिक हो लेकिन एक विचार को भी अलग करने की कोशिश करें तब आपको पता चलेगा कि वो अलग होने से इनकार कर देगा और तब आपको अपनी असमर्थता और कमजोरी का बोध होगा और तब शायद आप समझेंगे जैसे सांझ पक्षी वृक्ष पर आकर डेरा ले लेते हैं वैसे ही चारों तरफ उड़ते हुए विचार भी आपके मन पर बसेरा कर लेते हैं लेकिन आप उनके मालिक नहीं और क्या कभी आपको ख्याल आया कि एकाद विचार आपके भीतर भी पैदा हुआ हो कोई एकाद विचार आपका भी है या कि सब विचार दूसरों के हैं और उधार अगर आपके भीतर कभी भी एक भी विचार का जन्म ना हुआ हो जिसको आप कह सकें ये मेरा तो आप निश्चित जान लें ये विचार जो आपको अपने मालूम होते हैं आपके नहीं है सब उधार हैं और सब बाहर जा रहे हैं न तो कर्म हमारे हैं वे यांत्रिक हैं और न विचार हमारे हैं वे संघ्रहित हैं और इन्हीं कर्मों और इन्हीं विचारों के कारण हम अपने को कर्ता और विचारक समझ लेते और जो ऐसा समझ लेता है वो यहीं रुक जाता है उसकी आगे की यात्रा बंद हो जाए ये दो बातें पहले सूत्र में जान लेनी जरूरी है कि न तो कर्म और न विचार हमारी मालकियत हमारी ताकत उस पर जरा भी नहीं एक रात एक फातल में एक नया मेहमान आके था। ठहरते समय होटल के मालिक ने उसको कहा मित्र कहीं और ठहर जाए इस होटल में एक ही कमरा केवल खाली है वह हम आपको दे सकते लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई और अड़चन उसके नीचे जो मेहमान ठहरा हुआ है अगर आप थोड़े ऊपर हिले डुले भी थोड़ी आवाज भी हो गई तो उससे झगड़ा हो जाने की संभावना पहले भी जो लोग उस कमरे में ठहराए गए उनसे नीचे के मेहमान का झगड़ा हो गया और इसलिए जब तक नीचे का मेहमान ठहरा हुआ है हमने तय किया है कि ऊपर के कमरे को खाली रखें उस नए अतिथि ने कहा कोई संभावना नहीं है कि मेरा उनसे झगड़ा हो जाए दिन भर में काम में व्यस्त रहूंगा रात लौटूंगा दो चार घंटे सो सुबह ही मुझे अपनी यात्रा पर आगे निकल जाना इसलिए कमरा दे दे कोई चिंता झगड़े की ना करें कमरा दे दिया गया वो मेहमान दिन भर गांव में काम करके रात लौटा कोई बारह बज गए होंगे वो थका माधा आया उसे नीचे के मेहमान का कोई ख्याल भी नहीं रहा वहां के बिस्तर पर बैठा उसने अपना जूता खोल के जूता नीचे पटका जूते की आवाज जैसे ही फर्श पे हुई उसे ख्याल आया कहीं नीचे के व्यक्ति की नींदा खुल जाती उसने दूसरा जूता आहिस्ता से के चुपचाप रख दिया और सो गया कोई दो घंटे बाद नीचे के आदमी ने आके उसका दरवाजा भड़बड़ाया वो नींद से उठा परेशान हुआ कि सोते में मुझसे क्या भूल हो गई होगी उसने दरवाजा खोला नीचे के मेहमान मे का महानुभाव आपका एक जूता तो गिरा तो मैंने समझा कि आप आ गए हैं लेकिन दूसरे जूते का क्या हुआ मेरी नींद खराब कर दी मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी के जूते से क्या लेना देना मैंने इस विचार को निकालने की बहुत कोशिश की कि मुझे क्या मतलब है कि किसी के दूसरे के जूता क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी हुआ हो लेकिन जितना ही मैं इस विचार को निकालने की कोशिश करने लगा उतनी मुसीबत में पड़ गया मेरी सारी नींद धीरे धीरे उड़ गई और मुझे आपका दूसरा जूता हवा में लटका हुआ दिखाई पड़ने लगा क्योंकि वो गिरा नहीं मैंने उस जूते को हटाने की बहुत कोशिश की अपने मन से लेकिन मैं आख बंद करता और आपका जूता मुझे लटका हुआ दिखाई पड़ता और मेरे मन में ख्याल आता उस दूसरे जूते का क्या हुआ आखिर कोई रास्ता ना देखकर मैं आया हूँ आपसे पूछने क्षमा करें क्योंकि नींद आपकी मैंने तोड़ी लेकिन सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि दूसरे जूते के संबंध में मेरी जिज्ञासा समाप्त हो जाए तो मैं जाके निश्चिंता से सोच सकू उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की उस दूसरे जूते के विचार को छोड़ने की लेकिन उस विचार को हटाना संभव नहीं हुआ आप भी ऐसे बहुत से विचारों से परिचित होंगे जिनको हटाना संभव नहीं हुआ होगा जिनको हटाने में आप समर्थ नहीं हो सकेंगे तो क्या कारण है कि उन विचारों के मालिक होने का भ्रम हम अपने भीतर पैदा करें कौन सी वजह है कि मैं समझूं कि वह विचार मेरे हैं मैं उनका मालिक यदि मैं विचारों का मालिक हूं तो मैं जब चाहू तब विचार बंद हो जाने चाहिए और जब चाहू तब वे चलने चाहिए और अगर मैं न चाहू कि विचार चले तो मेरा मन शांत और पूर्ण मौन हो जाना चाहिए कोशिश करके कर देखें तो एक क्षण भी मौन होना संभव नहीं होगा एक क्षण भी विचारों की धारा को रोकना आसान नहीं एक विचार को भी बाहर फेंक देना आसान नहीं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 लेकिन जिंदगी भर इस बात को सुनने और समझने के बाद भी हमको यह भ्रम बना रहता है कि अपने विचारों के हम मालिक एक फकीर हुआ नसरुद्दीन वो एक सांझ अपने घर के बाहर निकल रहा और तभी उसने देखा कि जलाल नाम का उसका एक गा, दूसरे गांव का मित्र उसके द्वार पर आके खड़ा हो गया नसरुद्दीन ने कहा कि जलाल बहुत दिनों बाद तुम आए हो तुम ठहरो घर पर मैं कुछ मित्रों से जरूरी मिलने जा रहा हूं उनसे मिलकर मैं कोई तीन घंटे बाद वापस लौटूंगा तब तुमसे मिल सकूंगा या तुम्हारी मर्जी हो तो तुम भी मेरे साथ चले चलो कुछ मित्रों से मिलना हो जाए और रास्ते में तुमसे बातचीत भी होती रहेगी। जलाल ने कहा कि मेरे कपड़े धूल भरे हो गए हैं रास्ते भर पसीने से मैं डूब गया हूं इन कपड़ों को पहन के किसी के घर जाना उचित ना होगा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 इतना ही काफी था कि तुम मेरे बाबत बता देते मेरे कपड़ों के संबंध में बताने की कोई जरूरत न थी और अब दूसरे घर में ध्यान रखना मेरे कपड़ों के कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं नसरुद्दीन दूसरे मकान में पहुंचा उसने जाके कहा कि यह मेरे मित्र जलाल इनसे मिलिए रही कपड़ों की बात सो कपड़े इनके ही है मेरे नहीं जलाल तो बहुत परेशान हो गया बाहर निकलकर उसने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो इस बात को बताने की क्या जरूरत थी कि कि कपड़े मेरे हैं? ने कहा मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन यह विचार एकदम से मेरे भीतर घूमने लगा कि पहली दफे मैंने गलती कर दी है कहके कि कपड़े मेरे हैं तो भूल सुधार कर लू और कह दू की ये कपड़े इन्हीं के हैं जलाल ने कहा कि देखो बस अगले घर में इसकी कोई भी चर्चा उठानी, उठानी उचित नहीं है बिल्कुल कोई बात उठानी उचित नहीं न तुम्हारे न मेरे इनकी बात ही मत उठाना वे तीसरे घर में गए नसरुद्दीन ने कहा कि ये रहे मेरे पुराने मित्र जलाल रही कपड़ों की बात सो उठाना बिल्कुल उचित ही नहीं है कि किसके बाहर निकल के जलाल ने कहा कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है लेकिन तुम आदमी कैसे हो कपड़ों की बात क्यों उठाई कहा मैंने तो बहुत अपने को रोका लेकिन कठिनाई ये हो गई कि रोकने की कोशिश से ही सारी मुसीबत हो गई रोकते रोकते यह बात मेरे मुंह से निकल गई कि कपड़ों की बात उठानी उचित नहीं है किसी के भी हो और इसका एक ही कारण मुझे दिखाई पड़ता है और वो ये कि मैं इस बात को रोकने की कोशिश कर रहा जिस विचार को आप रोकने की कोशिश करेंगे आप पाएंगे कि वो बड़ी ताकत से उठना शुरू हो गया देखें और करें और पता चल जाएगा जिन विचारों को हम निषेध करते हैं वे विचार बड़ा आकर्षण ले लेते हैं उनमें बड़े प्राण आ जाते हैं और भी बड़े बलपूर्वक हमारे भीतर उठना शुरू हो जाते हैं लेकिन एक बात हमें इस घटना से जो ख्याल आनी चाहिए वो नहीं आती वो ये कि विचारों के हम मालिक नहीं अगर हम मालिक होते तो हम कहते रुक जाओ और विचार रुक जा और हम कहते चलो तो विचार चलते लेकिन हम सभी को ये ख्याल है कि मैं विचारक हूं मैं सोचता हूं में से कोई भी सोचता नहीं है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 ये भ्रम बिल्कुल छोड़ दें कि आप विचार कर क्योंकि विचार अगर आप करते होते तो आपके जीवन में दुख और चिंता और तनाव खोजे से भी नहीं मिल सकते कौन चाहता है कि दुखी हो लेकिन वे विचार जो दुख देते हैं उनके ऊपर हमारी कोई मालकियत नहीं है इसलिए उन्हें हम दूर करने में असमर्थ कौन चाहता है कि चिंतित हो लेकिन चिंताएं हमें घेरती हैं और हम उन्हें दूर करने में असमर्थ कौन चाहता है कि तनाव से भरा रहे अशांत रहे पीड़ित रहे कोई भी नहीं चाहता अगर हम मालिक होते विचार के तो हम इन सारी बातों को कभी का विदा कर देते लेकिन हम मालिक नहीं और भ्रम हमें यह है कि हम मालिक हैं यह भ्रम की खूंटी हमारे जीवन को बहुत नीचे जमीन से बांध रखती है ऊपर नहीं उठने देती ये खूंटी बिल्कुल झूठी है ये कहीं भी नहीं विचारक आप नहीं और न आप करता है लेकिन हमें यह भी ख्याल है कि मैं कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं हमें न मालू कितनी कितनी बातों के कि करने के भ्रम हमारी जिंदगी में जिन चीजों के हमारे करने का कोई भी संबंध नहीं उनको भी हम कहते हैं मैं किसी से कहता हूं मैं तुम्हें प्रेम करता हूं क्या कोई आदमी कभी किसी को प्रेम कर सकता है क्या आपके बस में है कि आप किसी को प्रेम कर सके और अगर आपसे कहा जाए फला व्यक्ति को प्रेम करो तब आपको पता चलेगा कि आपके बस में नहीं है कि आप प्रेम कर सके आप मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर आपको किसी को प्रेम करने का आदेश दे दिया जाए आप अपनी सारी ताकत लगा के हार जाएंगे और आप हैरान होंगे जितनी आप कोशिश करते हैं प्रेम करने की उतना ही प्रेम दूर होता चला जाएगा आपको पता चलेगा आपके हाथों में प्रेम बंध नहीं पाता है आपकी बाहों में प्रेम बंध नहीं पाता है आप प्रेम नहीं कर सकते अगर आपसे कहा जाए कि किसी पर क्रोध करो तो क्या आप कोशिश करके क्रोध कर सकते हैं अगर आप कोशिश करके क्रोध नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको यह भ्रम ही होगा कि मैं क्रोध करता हूं अगर आपको मैं कहूं कि ये व्यक्ति सामने खड़ा है इस पर तो क्रोध करिए तो आप सारी कोशिश करके हाथ पैर पटक के हार जाएंगे आंखों को कितना ही बड़ा करिए हाथ पर कितने ही जोर से पटकिए, मुठ्ठियां बांधिए लेकिन आप भीतर पाएंगे क्रोध का कोई पता नहीं आप मालिक नहीं हैं न क्रोध के न प्रेम के न घृणा के ये सारी घटनाएं घटती हैं जैसे आकाश से पानी गिरता है और हवाएं रहती हैं उसी तरह और इन सब के हम करने वाले बन जाते हैं और कहने लगते हैं मैं करता हूं और जब हमें यह भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं इनका करने वाला हूं तब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है क्योंकि झूठ है भ्रम बंधन का कारण हो जाता है और झूठ है भ्रम एक नई मुसीबत पैदा कर देते अगर आपको यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं क्रोध करता हूं तो थोड़े बहुत दिनों में आपको यह भी ख्याल पैदा होना शुरू हो जाएगा कि मैं चाहूं तो क्रोध पर विजय भी पा सकता हूं तो आप कोशिश में लग जाएंगे क्रोध को दबाने क्रोध को मिटाने की क्रोध को हटाने की जबकि बुनियादी रूप से आपने कभी क्रोध किया ही नहीं था आप कभी मालिक ही नहीं थे क्रोध के करने के तो आप क्रोध को हटाने के मालिक कैसे हो सकते है? अगर आप क्रोध करने वाले होते तो आप क्रोध को हटा भी सकते थे अगर आप प्रेम करने वाले होते तो आप प्रेम को हटा भी सकते थे लेकिन न तो आप क्रोध करने वाले थे और न प्रेम करने वाले थे ये भ्रम था इसलिए इनको हटाने की बात भी व्यर्थ है इनको आप हटा नहीं सकेंगे कर्म जो हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं वो हम करते नहीं बल्कि हमसे करा लिया जाता है अच्छेतन प्रकृति यांत्रिक रूप से काम करती है और हम कुछ करते चले जाते एक बच्चा जवान होता है और जवान होते से उसके भीतर सेक्स और काम का जन्म होता है लेकिन सोचता वो यही है कि जिस लड़की को वो प्रेम कर रहा है वो प्रेम कर रहा है सोचता वो यही ख्याल उसको यही होता है कि ये मैं कर रहा हूं लेकिन बड़ी अचेतन बड़ा अनकॉन्सियस शक्तियां हमारे भीतर काम करती हैं और वो हमें ढकेलती एक दिशा में धक्के देती और हम उस दिशा चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि यह हम कर रहे हैं श्वास आती है और जाती है लेकिन हम सोचते हैं मैं श्वास ले रहा हूं हम सभी यही सोचते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं अगर मैं श्वास ले रहा हूं तब तो मौत असंभव हो जाएगी क्योंकि मैं श्वास लेता ही चला जाऊंगा मौत सामने आके खड़ी रहेगी खड़ी रहेगी लेकिन मैं श्वास लेना बंद करूंगा तो फिर क्या होगा मौत को लौट जाना पड़ेगा लेकिन मौत आज तक नहीं लौटी क्योंकि मौत जब आती तब हमें पता चलता है कि श्वास हम ले नहीं रहे थे श्वास आ रही थी जा रही थी और ये हमारा भ्रम था कि हम ले रहे लेकिन ये भ्रम तभी टूटता है जब श्वास यानी बंद हो जाती है इस श्वास के टूटने के साथ ही टूटता है जीवन भरा हमें यही ख्याल है कि मैं श्वास ले रहा खून जो आपकी नसों में बह रहा है आप बहा रहे हैं यह हृदय जो आपका धड़क रहा है आप धड़का रहे हैं यह जो नाड़ी में गति है यह आप कर रहे हैं नहीं सब यंत्र की भांति हो रहा है जिस पर हमारी कोई मालिकियत नहीं यह हमारी स्थिति है कि न तो विचार हमारे हैं न जीवन न श्वास न कर्म लेकिन हम सभी को यह ख्याल है कि ये हमारे और उस ख्याल से बंध कर बड़ी कठिनाई हो जाएगी क्योंकि वो ख्याल एकदम झूठा और निर्ख्या है लेकिन क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी वश नहीं है क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि तब आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं और कुछ ना करें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 तो बच्चा शायद सोच लेता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ इसलिए मेरे माँ बाप मुझसे कहते हैं क्रोध मत करो उसे क्रोध करने का भ्रम हो से जाता। अच्छे विचार करो, बुरे विचार मत करो। छोटे, छोटे बच्चों को यह ख्याल पैदा हो जाता है कि विचारों के हम मालिक अच्छा विचार करना या बुरा विचार करना मेरी ताकत मेरे बस में और फिर इन्हीं बचपन में पालेगी अंध धारणाओं को हम जीवन भर धोते हैं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 जैसे अपने मन के सपने नहीं देख सकता जो भी सपने आते हैं वही उसे देखने पड़ते क्या कभी आपने ये सोचा कि आप अपने मन के सपने देख सकते क्या कभी आपने ये कोशिश की कि मैं अपने मन के सपने देखूं? क्या कभी आपने जो सपने देखना चाहे वही देखे नहीं सपने आते हैं और जो आते हैं वही हमें देखने पड़ते क्योंकि सोया हुआ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता जैसे सोया हुआ आदमी सपने देखने में समर्थ नहीं है वैसे ही साधारणता हम भी जीवन में सोए हुए लोग हैं जिनका निरीक्षण जागा हुआ नहीं जिनका बोध जागा हुआ नहीं हम भी जीवन में कुछ भी करने में समर्थ नहीं और यह सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम सोचते हैं कि हम करने में समर्थ और इस भ्रांति के कारण फिर सारे जीवन सारे जीवन हम एक ऐसी दीवार से टकराते रहते हैं जिसका कोई फल नहीं हो सकता तो सबसे पहली और बुनियादी बात जाननी जरूरी है मनुष्य एक यंत्र है जैसा कि मनुष्य है वो एक यंत्र और उसकी कोई सामर्थ नहीं ना विचार करो ना कर। लेकिन यदि ये बोध हमारे भीतर पैदा हो जाए तो ये बोध ही हमें यंत्र के ऊपर उठने का मार्ग बन जाता है मनुष्य यंत्र है लेकिन यंत्री होने को आबद्ध नहीं है चाहे तो एक सचेतन आत्मा भी हो सकता है लेकिन उस होने की यात्रा में पहला कदम यह होगा कि वो जान ले क्या आपको ये कभी ख्याल है कि नींद में जब आपका सपना चलता हो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये सपना है तो इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब होगा कि नींद टूट गई अगर आपको ये पता चल जाए कि जो मैं देख रहा हूं वो सपना है तो इसका मतलब ये होगा कि नींद टूट गई अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी जिंदगी जो मैं जी रहा हूं एक यांत्रिक जिंदगी है एक मैकेनिकल लाइफ है तो आप समझ लेना कि आपकी जिंदगी में यांत्रिकता का समाप्ति का क्षण आ गया आपके भीतर एक नई किरण का जन्म हो गया नींद में पता नहीं चलता कि मैं सपना देख रहा हूं यही पता चलता है कि जो देख रहा हूं वो सत्य यही नींद का सबूत ये पता चलता है कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है और जिस क्षण ये पता चल जाए कि जो मैं देख रहा हूं वो सपना है झूठा है आप जान लेना आपके भीतर जागरण शुरू हो गया आपने जागरण शुरू कर दिया इसलिए आज की चर्चा में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी एक यांत्रिक जिंदगी है, जिसमें हम बाहर के धक्कों पर जीते जिसमें हम बाहर के द्वारा संचालित होते जिसमें बाहर से कोई हमारे धागे खींचता है और हमारे प्राण उसी बात गति करने लगते लेकिन ऐसी जिंदगी परतंत्र जिंदगी है स्वतंत्र जीवन तो वो है जो भीतर से जिया जाता है बाहर से गुरजीएफ नाम का एक फकीर कॉकेस के गांव में ठहरा हुआ था एक आदमी ने आके उससे ऐसे अपशब्द कहे जो प्राणों में कांटों की भांति छिड़ जाए जितनी तीखी गालियां हो सकती थी उस भाषा में उसने उपयोग किया गुरजीएफ ने बैठ के सारी बात सुनी सुनने के बाद उससे कहा कि मित्र एक दफा सारी बातें फिर से दोहरा दो हो सकता है कोई बात मैं ठीक से सुन ना पाया हूं उस आदमी ने कहा ये बातें ये बातें भी कोई फिर से दोड़ा के सुने जाने की है गुरजीफ ने कहा बहुमूल्य बातें तुम लाए हो और उनको कहने में बड़ी मेहनत कर रहे हो तुम्हारी आंखों में आँख आग जल रही है तुम्हारे हृदय में भी आग हो और तुम बड़ा कष्ट उठा रहे हो और मैं उनको शांति से भी ना सुन सकूं। तो, ये तो बड़ी अशिष्टता होगी लेकिन हो सकता है तुम इतने क्रोध में और इतनी जल्दी में कि कुछ बातें मैं न सुन पाया हूं तो तुम उनको फिर एक दफा दोहरा दो ताकि मैं उनको ठीक से सुन लू रही उत्तर की बात तो उत्तर में तुम्हें, तुम्हें कल दूंगा कम से कम चौबीस घंटा तो मुझे सोचने का मौका दोगे और अगर मैं ना आऊं तो तुम समझ लेना कि तुमने जो बातें कही थी वो सही थी और अगर कोई बात गलत होगी तो मैं आपसे तुमको निवेदन करता दूंगा वो आदमी तो हैरान हुआ होगा क्रोध की बातों के लिए कोई एक क्षण भी रुक के कभी सोचता है कोई गाली देता है और हमारे भीतर आग लग जाती क्या उसके गाली देने में हमारे भीतर आग लगने में क्षण भर का भी अंतराल इंटरवल होता है नहीं होता उसने वहां गाली दी हमारे भीतर आग लगनी शुरू हो गई वैसे जैसे किसी ने आग लगा दी हो और लकड़ी जलना शुरू हो जाए क्या क्षण भर का भी मौका होता है सोच विचार का नहीं होता और इसलिए तो हमारा सारा जीवन यांत्रिक उसमें विचार का जागरण का बोध का क्षण भी नहीं चीजें है चीजें बाहर घटती हैं और हमारे भीतर काम शुरू हो जाता है लेकिन गुरुजीत ने कहा कि मैं कल आके उत्तर दे देता वो कल गया लेकिन इस बीच 24 घंटे में वो आदमी बदल गया था जिसने गालियां दी थी क्योंकि जिसने हमें गालियां दी हैं अगर हम गालियों का उत्तर न दें, तो उस आदमी के क्रोध के जीने में और आगे जीते रहने में कठिनाई हो जाती हम उसके सहारे नहीं रह जाते उसकी आग और आगे जले इसकी गुंजाइश नहीं रह जाती गुरजेब जब दूसरे दिन उसके पास गया तो वह आदमी रोने लगा और उसने कहा मैंने बहुत गलत बातें कही गुरजेब ने कहा कि तुमने कही हो मुझे पता नहीं लेकिन कई बातें तुमने बड़ी सही कही थी उनके लिए धन्यवाद देने आया और जो बातें मुझे लगता है तुमने गलत कही थी उन पर मैं अभी और सोचूंगा इतनी जल्दी क्या है? हो सकता है उनमें से भी कोई बातें सही मिल जाए और तुमने मुझ पर इतनी कृपा की उसके लिए धन्यवाद देने आया हूं क्योंकि मित्र तो प्रशंसा करने वाले मिल जाते लेकिन कोई दोस्त देखने वाला मुश्किल से मिलता है तुम्हारी कृपा है आगे भी कृपा जारी रखना और जब भी मुझे तुम्हें कोई भूले दिखाई पड़े तो जरूर मुझे चेता देना दे आदमी सोच रहा है हम सोच रहे हम जरा भी नहीं सोच गए और हमारा अंधा ऐसा है कि हमें यह भी दिखाई नहीं पड़ता इस अंधे में इस अंधे रास्ते पर यह भी हो सकता है कि मैं आपको गाली दूं लेकिन आप मुझे उत्तर ना दे सके तो आप किसी और को उत्तर दें और आपको यह ख्याल में भी ना आए कि तो आप यह क्या कर रहे हैं एक आदमी अगर दफ्तर में काम करता है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 और जैसे नदी ऊपर की तरफ नहीं चल सकती नीचे की तरफ बहती है वैसे ही क्रोध भी नीचे की तरफ बहेगा गर जाएगा कमजोर पत्नी मिल जाएगी से, और कोई भी बहाना निकाल लेगा कमजोर पत्नी पर टूट पड़ेगा और उसे ये ख्याल भी ना आएगा कि जो क्रोध है या अंधा क्रोध पत्नी से इसका कोई संबंध भी नहीं वो पत्नी पर टूट पड़ेगा हो सकता है पत्नी को मारे या गालियां दे अपमान करे और पत्नी तो पति से क्या कह सकती है उसे तो हमेशा सिखाया गया है कि पति है परमात्मा इसलिए वो जो कहे जो सुनना और सहना क्रोध को पी लेगी लेकिन क्रोध भीतर जग जाए और जैसे नदी नीचे की तरफ बैठी है उसका बच्चा जब स्कूल से लौट आएगा तो कोई भी बहाना मिल जाएगा और वो बच्चे को पीटना शुरू कर देगी कमजोर बच्चे पर पत्नी का क्रोध निकलना शुरू हो जाए और बच्चा क्या कर सकता है मां के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हो सकता है वो अपनी गुड़िया की टांग तोड़ डाले या अपने बस्ते को पटल दे सिलेट फोड़ो ऐसा क्रोध अंधे की तरह बेहतर है ऐसे हमारे सारे जीवन के भाव और विचार और भावनाएं और कर्म एक अंधे चक्कर में घूम रहे हैं इससे हमें सुन के हंसी आती लेकिन आपने एक कहानी जरूर सुनी हो और आप उसमें हंसे भी होंगे और आपको कभी ख्याल ना आया होगा कि ये कहानी आपके बाबत एक सुबह एक राजा का दरबार भरा था और एक आदमी आया उसकी आंख से खून बह रहा था उसकी एक आंख फूट गई थी और उस आदमी ने आकर राजा के दरबार में कहा कि महाराज मुझ पे बड़ा अन्याय हो गया रात में घर में चोरी करने घुसा लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं दूसरे घर में चला गया वो दूसरा घर जुलाहे का था और जुलाहे ने अपने कपास पीटने के यंत्र को खिड़की पर ही टांग रखा था वो मेरी आंख में लग गया मेरी आंख फूट गई अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ इस जुलाहे ने मेरी आंख फोड़ दी आप जुलाहे को बुलाइए और उसको सजा दीजिए ताकि न्याय पूरा हो सके राजा ने कहा जुलाहे को पकड़ के लाया जाए ये तो हद बुरी बात है ये बेचारा चोर अब क्या करेगा इसकी आंख फूट गई एक तो रात का इसका काम हमेशा था और अब एक आंख फूट जाने के इसका क्या होगा फौरन उस जुलाहे को दो ही पकड़ के ले आए। उस जुलाहे ने कहा मेरे मालिक कसूर तो मुझसे हो गया कि मैंने खिड़की पर अपना अपना यंत्र टांग दिया लेकिन आप देखिए कि मुझे दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है कपड़ा सीते वक्त या कपड़ा बुनते वक्त मुझे दोनों तरफ दाएं बाएं देखना पड़ता है अगर मेरी एक आंख फोड़ दी गई तो फिर कपड़ा बुनना मुश्किल हो जाए, तो ज्यादा अच्छा हो मेरे पड़ोस में एक चमार रहता है और उसका काम ऐसा है जूता सीने का कि एक आंख से भी चल सकता है दो आंख की कोई खास जरूरत भी नहीं तो उसको बुलवा के आप एक आंख फोड़ दें, न्याय भी पूरा हो जाएगा किसी को सुविधा भी ना होगी उस महाराजा ने कहा बिल्कुल ठीक इस सोचित तो और क्या हो सकता है उस चमहार को बुलवा लो और उसकी आंख फोड़ो उस चमहार को बुलवा लिया गया उसकी आंख फोड़ दी गई न्याय संतुष्ट हो गया कहानी आपने सुनी होगी नहीं सुनी होगी तो मैं आपसे कहता हूं और यह कहानी आपको एकदम एप्सर्ड मालूम होगी एकदम मूर्खतापूर्ण मालूम होगी कि वो महाराजा न मालूम पागल था या क्या था इस तरह कहीं न्याय होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं वो पागल महाराजा हम सबके भीतर बैठा हुआ हम सब यही कर रहे हैं रोज यही कर रहे हैं जो क्रोध किसी पर उठता है वो किसी और पर निकल है और न्याय पूरा हो रहा है जो घृणा किसी पर पैदा होती है वो कहीं बही जा रही और हमारी जिंदगी इसी पागल बादशाह की तरह न्याय कर रही और ये न्याय इसीलिए हुआ जा रहा है कि हम सोए हुए हैं और अपने जीवन के प्रति जागे हुए नहीं हैं कि ये क्या हो रहा है ये विचार क्या कर रहे हैं ये कर्म क्या कर रहे हैं ये हमसे क्या हो रहा है इसका हमें कोई बोध नहीं है कोई होश नहीं है कोई जागरूकता नहीं है ये जीवन की स्थिति है यह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 उसका हिंदू होना खतरनाक है उसका मुसलमान होना खतरनाक है, क्योंकि जो आदमी अंधा है उसका कुछ भी होना खतरनाक है, और वो जो भी करेगा उससे जीवन को दुख पहुंचेगा पीड़ा पहुंचेगी अशांति बढ़ेगी युद्ध होंगे और हिंसा होगी ये सारी दुनिया में हो रहा है ये जो सारी दुनिया में हो रहा है ये हिंसा और युद्ध और ये परेशानी इसके लिए कोई राजनीतिक जिम्मेदार हो ऐसा मत सोचना और ऐसा भी मत सोचना कि कॉम्युनिस्ट जिम्मेदार है और ऐसा भी मत सोचना की अमरीका जिम्मेदार है क्योंकि जब अमेरिका नहीं था तब भी युद्ध हो रहे थे जमीन पर और जब कम्युनिस्ट नहीं थे तब भी युद्ध हो रहे थे पांच हजार सालों पंद्रह हजार युद्ध हुए कौन ये युद्ध कर रहा ये सोया हुआ यांत्रिक आदमी युद्ध की जड़ में ये जो भी करेगा उससे हिंसा पैदा होगी और युद्ध पैदा होगा और ये सोया हुआ आदमी जो भी बनाएगा उससे विनाश होगा इधर 300-400 वर्षों की निरंतर मेहनत के बाद हमने एटम की खोज की और खोज का परिणाम यह हुआ कि कि हम तैयारी कर रहे हैं कि किस बात समाप्त कर किस बाती हम सारी दुनिया को नष्ट कर दें इसकी तैयारी कर रहे हैं हमने तैयारी पूरी कर ली और किसी भी दिन आज या कल किसी भी दिन सुबह उठ के आप पा सकते हैं कि दुनिया अपने मौत के तजार पर आ गई और हम अपनी हत्या करने को राजीवों में सोया हुआ आदमी और उसके हाथ में इतनी बड़ी ताकत बेहोश आदमी यांत्रिक आदमी उसके हाथ में इतनी बड़ी ताकत बड़ी खतरनाक है और ताकत कितनी है उसका हो उसका शायद आपको अनुमान भी ना हो उतनी बड़ी ताकत आज तक जमीन पर आदमी के हाथों में नहीं थी शायद ये ताकत होती तो हम कभी बहुत पहले दुनिया को खत्म कर लिए होते लेकिन अब हमारे पास ताकत आ गई है कोई पचास उज्जैन बम हमने तैयार करके संग्रहित कर रखे ये इतने ज्यादा है जितने की मारने को आदमी ही नहीं है हमारे पास आदमी कुल साढ़े तीन अरब साढ़े तीन अरब बहुत थोड़े लोग हैं 25 अरब आदमी मारे जा सके इतने को उज्जैन को तैयार कर लिए कई कारणों से ऐसा किया होगा हो सकता है एक दफा मारने से कोई आदमी ना मरे तो दोबारा मारना पड़े तीसरी बार मारना पड़े हमने सात सात बार एक एक आदमी को मारने का इंतजाम कर लिया है ताकि कोई भूल ना हो सके ये जमीन बहुत छोटी है इस तरह की सात जमीनें हम नष्ट कर सकते इतना हमने इंतजाम कर रखा है शायद आपको ख्याल भी ना हो कि मनुष्य ने अपनी ही हत्या की योजना की होती तो भी ठीक थी उसका उसे हक था आदमी अगर चाहे कि हम नहीं रहना चाहते तो उसे रोकने के लिए कोई भी कोई भी क्या कर सकता है उसकी अपनी मौज है। लेकिन आदमी ने अपने साथ सारे कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों पौधों सबके जीवन की समाप्ति का इंतजाम कर रखा है आदमी के साथ सारा जीवन समाप्त होगा सारा जीवन वे छोटे छोटे बैक्टीरिया भी समाप्त हो जाएंगे जिनकी उम्र लाखों वर्ष होती जिनको मारना बहुत कठिन होता है वो भी मर जाएंगे क्योंकि आदमी ने जो ताकत इकट्ठी की उससे इतनी गर्मी पैदा होगी किसी तरह का जीवन संभव नहीं रह जाए एक उज्जैन बम के विस्फोट से कितनी गर्मी पैदा होती है आपको ख्याल जमीन यहां से सूरज से कोई नौ करोड़ मील दूर लेकिन सूरज उतने दूर से हमको तपा देता है और परेशान कर देता है और गर्मियों के दिनों में जरा सा करीब सरक आता है तो हमारी मुसीबत हो जाती है उज्जैन बम से जितनी गर्मी सूरज पर है उतनी हम जमीन पर पैदा करने में समर्थ हो गए उतनी ही गर्मी नौ करोड़ मील दूर का सूरज हमें परेशान करता है सूरज अगर आपके पड़ोस में आ जाएगा घर के बगल में तो क्या होगा और आपके घर में आ जाएगा तो क्या होगा शायद फिर भी आपको ख्याल ना पैदा हो ये गर्मी कितनी 100 डिग्री हम गर्म करते हैं पानी को तो पानी भाप बनकर के उड़ने लगता है 100 डिग्री कोई गर्मी नहीं है बहुत कम गर्मी है लेकिन उबलते हुए पानी में आपको डाल दिया जाए तो क्या होगा अगर हम 1500 डिग्री तक गर्मी पैदा करें तो लोहा पिघल के पानी हो जाए लेकिन पंद्रह डिग्री भी कोई गर्मी नहीं है अगर हम पच्चीस डिग्री गर्मी पैदा करें तो लोहा भी भाप बन उड़ने लगता है लेकिन पच्चीस डिग्री भी कोई गर्मी नहीं है। एक उज्जैन बम के विस्फोट से जो गर्मी पैदा होती है वो होती है दस करोड़ डिग्री और 10 करोड़ डिग्री गर्मी कोई छोटी मोटी सीमा में पैदा नहीं होती चालीस हजार वर्ग मील में एक उज्जैन बम से चालीस हजार वर्ग मील में 10 करोड़ डिग्री गर्मी पैदा हो जाती है उस डिग्री में किसी तरह से जीवन की कोई संभावना नहीं यह किसने पैदा किया उज्जैन बम और किस लिए ये पागल दौड़ किस लिए चल रही पिछले महायुद्ध में हमने पांच करोड़ लोगों की हत्या की थी अब हमने इंतजाम किया है सब की हत्या यह कौन कर रहा है यह आदमी कर रहा है और आदमी कहता है हम विचारवान आदमी पर शक होता है कैसा विचारवान यह आदमी कर रहा है और आदमी कहता है कि हम करने में समर्थ हैं तो फिर युद्ध रोकने में समर्थ क्यों नहीं हो जाते हो लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बावजूद युद्ध करीब आता चला जाता है पहला महायुद्ध खत्म हुआ और सारे दुनिया के विचारशील लोगों ने कहा था अब हम कभी युद्ध ना करेंगे लेकिन 15 साल भी नहीं बीते थे कि दूसरे युद्ध की हवाएं उठने शुरू हो दूसरा महायुद्ध हुआ दोनों महायुद्धों में 10 करोड़ लोगों की हत्या की सारे दुनिया के विचारशील लोगों ने कहा अब कभी हम युद्ध न करेंगे ये बस अंतिम युद्ध लेकिन दूसरा महायुद्ध खत्म भी नहीं हो पाया था कि हमने तीसरे की तैयारियां शुरू कर यह आदमी विचारशील आदमी करने में समर्थ है इसके अपने कर्मों पर इसका कोई बच है बिल्कुल ऐसा नहीं मालूम होता आदमी बिल्कुल यंत्र की भांति चला जा रहा है और अगर आगे भी 10-15 वर्षों तक यंत्रिता की दौड़ यही रही तो यह भी हो सकता है सारी दुनिया समाप्त हो और मनुष्य के साथ जीवन भी समाप्त हो जाए लेकिन इसे रोका जा सकता है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 अगर आप होश से भर जाएं तो आप हिंदुस्तानी नहीं रह जाएंगे पाकिस्तानी नहीं रह जाएंगे अगर आप होश से भर जाएं तो आप काले और गोरे के भेद को पकड़े हुए नहीं रह जाएंगे अगर आप होश से भर जाएं तो आपके जीवन में घृणा और क्रोध की कोई जगह ना रह जाएगी अगर आप होश से भर जाएं तो आपके जीवन में एक प्रेम का जन्म होगा एक परमात्मा का स्मरण होगा एक धर्म का प्रारंभ होगा एक प्रकाश पैदा होगा वो न केवल आपको बदलेगा बल्कि उसकी रोशनी आपके आसपास भी और घरों के अंधेरे को भी तोड़ने लगी थोड़े से लोग भी अगर प्रकाश से भर जाएं और होश से भर जाएं, तो इस जमीन के भाग्य में एक नया सूर्योदय हो, हो सकता है ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे कही ज्यादा बात नहीं कही मूलतः एक ही बात कही मनुष्य यांत्रिक है और सोया हुआ है और जो मनुष्य सोया हुआ है उसके जीवन में कोई आनंद नहीं हो सकता दुखी होगा दुख स्वाभाविक है उसके जीवन में कोई शक्ति नहीं हो सकती उसके जीवन में सत्य नहीं हो सकता उसके जीवन में स्वतंत्रता नहीं हो सकती तो पहली खूटी जो हम अपने बाबत बांधे हुए हैं विचार करने में हम समर्थ हैं झूठ है ये बात कर्म करने में हम मालिक हैं झूठ है ये बात ये दो झूठी खूंटियां और रस्सियां हमारे जीवन को घेरे हुए हैं इनको तोड़ देना जरूरी है ये कैसे टूटेंगी निरीक्षण से और चित्त के प्रति जागरूक होने से टूट जाती है उस जागरूकता के संबंध में परसों रात की चर्चा में आपसे बात करूंगा आज तो मैंने उस बीमारी की बात कही जिसमें हमें परसों में उस संबंध में बात करूंगा जो हमें इस बीमारी के बाहर ले जाते आज तो मैंने उस स्वप्न के संबंध में कहा जिसमें हम है परसों तो मैं उस सत्य के संबंध में कहूंगा जिसमें हम हो सकते हैं। मनुष्य यंत्र है लेकिन मनुष्य यंत्र ही नहीं है यंत्र के ऊपर भी उसके भीतर कोई ताकत है। मनुष्य जड़ है अभी लेकिन उसके भीतर आत्मा सोई है वो जाग सरती और मनुष्य में अभी कोई विचार नहीं है लेकिन उसके भीतर विचार का जन्म हो सकता है वो कैसे हो सकता है किस द्वार से और किस मार्ग से उसकी मैं परसों से आपसे बात करूंगा आज की इस प्रारंभिक चर्चा को आपने बड़ी शांति और प्रेम से सुना उसके लिए अनुग्रहित हूं और अंत में एक प्रार्थना करता हूं जो मैंने कहा उसे थोड़ा यहां से लौटने के बाद देखने की कोशिश करना कि मैंने क्या कहा अपने कर्मों के बाबत अपने विचारों के बाबत उसे जरा सोचने की कोशिश करना कि मैंने क्या किया, खुद के बाबत समझने की कोशिश करना कि कहीं ये सत्य तो नहीं और अगर ये सत्य दिखाई पड़ जाए तो समझना कि आपके जीवन में क्रांति की शुरुआत आ गई आपका जीवन बदलने के किनारे आ गया और अगर आपको दिखाई पड़े कि नहीं ये सब गलत है और जैसा मैं जी रहा हूं बिल्कुल ठीक है तो समझना कि आपने करवट ले ली और आप फिर सोने के लिए तैयार होगा और फिर सपना देखने के लिए तैयार हो। इस पर थोड़ा सोचना इस पर थोड़ा विचारना इस पर थोड़ा होश की कोशिश करना मेरे कर्म मेरे विचार कहीं यंत्र की भांति तो नहीं हो रहे अगर वे यंत्र की भांति हो रहे तो मुझे स्वयं को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं मनुष्य तो मनुष्य तो मनुष्य तो वही है जो सर्त्य को जानने में समर्थ है तो वही है जितने